श्रीमद्भागवत महापुराण दशम दसमस्क अथ त्रिचत्वशोध्याय कुलिया पीड़ का उद्धार और अखाड़े में प्रवेश श्री शोकवाच अथ कृष्ण राम्चौपरम तप मल्लोषम शुवा द्रष्टुपे श्री सुखदेवजी कहते हैं काम क्रोधादि शत्रुओं को पराजित करने वाले परीक्षित अब श्री कृष्ण और बलराम भी स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त हो दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े रंग द्वारा तस्म अवस्थितम अपलिया पीढ़म कृष्णो वस्त प्रचोदित भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां महावत की प्रेरणा से खुबलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा है बद्वा परिकरम शौर समूह लाल वाच हस्तिपम वाचा बेघनाध तब ग्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और घुंघराली अलके समेट ली तथा तो मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार कर कहा नो, नो चे महावत ओ महावत हम दोनों को रास्ता दे दे हमारे मार्ग से हट जा अरे सुनता नहीं देर मत कर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 मृत्यु तथा यमराज के समान अत्यंत भयंकर को अंकुश की मार से क्रुद्ध करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया द्रुत कराद विघलित सौम्या ने भगवान की ओर झपट कर उन्हें बड़ी तेजी से सूर्ण में लपेट लिया परंतु भगवान सूर्ण से बाहर सरक आए और उसे एक घूसा जमाकर उसके पैरों के बीच में जा छिपे संक्रुद्धा घटे शवम पराम पुष्कर उन्हें अपने सामने न देखकर कुल्या पेड़ को बड़ा क्रोध हुआ उसने सुनकर भगवान को अपने सूर से टटोल लिया और पकड़ा भी परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को उससे छुड़ा लिया। लियाविंशति विच कर सहया नागम सुपर्णा जीवली दया इसके बाद भगवान उस बलवान हाथी की पूछ पकड़कर खेल खेल में ही उसे सौ हाथ तक पीछे घसीट लाए जैसे गरुण सांप को घसीट लाते हैं व बालक जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है अथवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़ो से खेलते थे वैसे ही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 इसके बाद हाथी के सामने आकर उन्होंने उसे एक भूसा जमाया और वे उसे गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागने लगे मानो वह अब छू लेता है, है। स धावन क्रीडया भूमो पति सहसो थति तम क्रुद्धो दंताभ्याम सोहन भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते एक बार खेल खेल में ही पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया और झट वहां से उठकर भाग खड़े हुए उस समय वह हाथी क्रोध से जल भून रहा था उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोर से अपने दोनों दांत धरती पर मारे स्विक्रमे प्रतिहते कुंजरेन्द्रोत्यमर्षित कृष्णम तब का यह आक्रमण व्यर्थ हो गया तब वह और भी चिड़ गया महावतों की प्रेरणा से वह क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा तमा पत आसाद्य भगवान मधुसूदन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 दंतम उत्पाटम उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेल ही खेल में उसे पैरों से दबाकर उसके दाँत उखाड़ लिए और उन्हीं से हाथी और महातों का काम तमाम कर दिया मृतकं दीप मृत्य दंत पाड़ी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 शरीर रक्त और मद की बूंदों से सुशोभित था और मुख कमल पर पसीने की बूंदें झलक रही थी शतुराजन गजहायुधो परीक्षित भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही हाथों में कुबलिया पीड़ के बड़े बड़े दात शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे और कुछ ग्वाल बाल उनके साथ चल रहे थे इस प्रकार उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया स्मृति महान गोपाल सजनो सता छिभुजा सा स्वित्रो शिशु मृत्यु जिराट विदुषा तत्व परम योगिना नाम पर गता जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ धारण साधारण मनुष्यों को नर रत्न स्त्रियों को, को मूर्तिमान कामदेव गोपों को स्वजन दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक माता पिता के समान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 इस समय वह बहुत खगड़ा गया जतु रंग गो महाभुजो विचित्र वे वेशा भरण स्रगंभर हो यथा नटावोत्तम वेशधारिण होना प्रभया श्री कृष्ण और बलराम की बाहें बड़ी लंबी लंबी थी पुष्पों के के हार वस्त्र और आभूषण से उनका वेश विचित्र हो रहा था। था। ऐसा जान पड़ता मानो उत्तम करके दो नट अभिनय करने के लिए आए हों, जिनके नेत्र एक बार उन पर पड़ जाते बस लग ही जाते यही नहीं वे अपनी कांत से उसका मन भी चुरा लेते इस प्रकार दोनों रंगभूम शोभामान हुए निरीक्षता उत्तम पुरुषो जना मंच स्थित नागर राष्ट्र सदा नृपे परीक्षित मंत्रों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे उत्कंठा से भर गए वे नेत्रों के द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त ही नहीं होते थे मानो वे उन्हें चक्षुर्भ्याम लिहंत जिह दिघ्रंत ना साम शिष्यंत युव बाहु मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हो जिह्वा से चाट रहे हो नासिका से सूंघ रहे हो और भुजाओं से पकड़कर कर हृदय से सटा रहे हो परस्परम होता उनके सौंदर्य गुण माधुर्य और निर्भयता ने मानव दर्शकों को उनकी लीलाओं का स्मरण करा दिया और वे लोग आपस में उनके संबंध की देखी सुनी बातें कह, कहने सुनने लगे ऐ तो भगवत साक्षात हरे नारायण ना से हे अवतीर्णा विहान से नसुदेवस्वरी ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश है इस पृथ्वी पर बसदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए हैं ए सवै जातो कालमेतम अंगुली से दिखलाकर ये सांवले सलोनी कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे जन्मते ही वसदेव जी ने इन्हें गोकुल पहुंचा दिया था इतने दिनों तक ये वहां छिप कर रहे और नंद जी के घर में ही पल कर इतने बड़े हुए पूतना इन्होंने ही पूता पूर्त शंखचूड़ केसी और धेनुक आदि का तथा और भी दुष्ट दैत्यों का वध तथा यमलार्जुन का उद्धार किया है गाव सपाला दावाग्ने परिमोचिता कालियो धमिता ही गौ और ग्वालों को दावानल की ज्वाला से बचाया था कालियानांग का दमन और इंद्र का मान मर्दन भी इन्होंने ही किया था सप्ताह में धि प्रवरो मुना परित्रातम इन्होंने सात दिनों तक एक ही हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा और उसके द्वारा आंधी पानी तथा वज्रपात से गोकुल की को बचा लिया गोप्योश नित्य मुदित हसी प्रेक्षण मुखम पश्यो विविधा गोपियां और सर्वदा एक रस प्रसन्न रहने वाले मुखार विंद के दर्शन से आनंदित रहती थी और अनाजास ही सब प्रकार के तापों से मुक्त हो जाती थी वदंत ने नंशो यम विस्तृतः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 ये दूसरे इन्ही श्याम सुंदर के बड़े भाई कमल नयन श्री बलराम जी हैं हमने किसी किसी के मुंह से ऐसा सुना है कि इन्होंने ही प्रलंबासुर बसासुर और बकासुर आदि को मारा है जनेशे ब्रमाड़ेशु तुर्यशु निदत्सु कृष्ण रामो समाभाष्य चाड़ो वाह कि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 तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो हमारे महाराज ने यह सुनकर ही तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहां बुलाया है प्रियम वही प्रजा मनसा कर्मणा वाचा विपरीत मतो न था देखो भाई जो प्रजा मन वचन और कर्म से राजा का प्रिय कार्य करती है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 खेलते रहते हैं और गायें चराते रहते हैं वयम तस्मा प्रियम चेपह इसलिए आओ हम और तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़े ऐसा करने से हम पर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे क्योंकि राजा सारी प्रजा का प्रतीक है वचः परीक्षित भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि इनसे दो दो हाथ करें इसलिए उन्होंने चारुड की बात सुनकर उसका अनुमोदन किया और देशकाल के अनुसार यह बात कही प्रजा भोज पतेर वापी वने चरा करवा चारूढ़ हम भी इन भोजराज कंश की वनवासी प्रजा है हमें इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए इसी में हमारा कल्याण है बाला भयम तुल्य बल क्रीडे श्यामो यथोचित मल्ल सभासदः चारुड़ हम हम लोग अभी बालक हैं इसलिए अपने समान बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे कुश्ती समान बल बालों के साथ ही होनी चाहिए जिससे देखने वाले सभासदों को अन्याय के समर्थक होने का पाप न लगे चारुड़ आच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 महापुराणे पारमहश्याईतायां दशमस्क पवाे कुवल्यापीडव नाम त्रिचत्ध्याय